यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज जिस क्रांतिकारी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनको हिंदुस्तान ने भुला दिया है लेकिन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और जिन्होंने सबसे पहले हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण स्वराज्य पूरी आजादी की मांग की इस महान क्रांतिकारी का नाम है मौलाना हसरत मोहानी हसरत मोहानी का जन्म सन अठारह में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में हुआ था उनके पूर्वज ईरान के निशापुर शहर से हिंदुस्तान आकर बस गए थे हसरत मोहानी का परिवार जमींदारों का परिवार था और उनका मूल नाम था सैयद फजलुल हसन लेकिन जब उन्होंने उर्दू में शायरी कहनी शुरू की तो अपना एक तखल्लुस रख लिया और ये तखल्लुस था हसरत आप जानते हैं साथियों कि उर्दू के शायर शायरी कहने के लिए कोई तखलुस रखते हैं जैसे असादुल्ला खान ने अपना तखल्लुस रख लिया था गालिब तो इस तरह सैयद फजल हसरत बन गए और चूंकि वे मोहान के रहने वाले थे इसलिए उन्हें हसरत मोहानी के नाम से जाना गया हाई स्कूल की पढ़ाई हसरत मोहानी ने फतेहपुर से की और इसके बाद वे अलीगढ़ के मोहम्डन एंग्लोरियटल मोहानी में अंग्रेजों के विरोध की भावनाएं पनपने लगी और इस वजह से उन्हें कॉलेज में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्नीस सौ तीन में हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से बी की डिग्री हासिल की और उसी साल उन्होंने अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू कर दिया जिसका नाम था उर्दू ए अपनी इस पत्रिका में वे अंग्रेजों अंग्रेजों के खिलाफ जम कर दिखते और इस इस वजह से उन्हें दो-तीन बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। आगे चलकर ने इस पत्रिका का प्रकाशन ही बंद करवा दिया कांग्रेस में शामिल हो गए वे लोकमान्य तिलक के बहुत करीबी हो गए और लोकमान्य तिलक को उन्होंने तिलक महाराज कहकर बुलाना तिलक, तिलक बुलासौी तो और वहाँ खदर के कपड़े बेचने लगे अंग्रेजों के जमाने में यह बहुत हिम्मत भरा काम था उन्नीस सौ इक्कीस में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मल और हसरत मोहानी ने मिलकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा पूर्ण स्वराज को मौलाना हसरत मोहानी कहते थे आजादी यानी complete independence. उसके पहले हिंदुस्तानी नेता पूरी आज़ादी की मांग नहीं करते थे। वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वायत्तता की मांग करते थे लेकिन हसरत मोहानी ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा हिंदुस्तान को पूरी आजादी चाहिए उन्नीस में उनका ये प्रस्ताव गिर गया लेकिन इसके आठ साल बाद 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और हसरत मोहानी के आदर्शों की जीत हुई 1921 में ही मौलाना हसरत मोहानी ने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति की जय हो लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन ये नारा भगत सिंह को इतना पसंद आया कि उन्होंने इस नारा को अपने संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लिए अपना लिया और 1929 में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया इसके बाद ये नारा हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया 1925 में हसरत मोहानी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की कानपुर में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ तो हसरत मोहानी इसकी स्वागत समिति यानी रिसेप्शन के चेयरमैन गए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि हमें गांधी के नहीं लेन के रास्ते पर चलना होगा मौलाना हसरत मोहानी गंगा जमनी तहजीब के बहुत बड़े पैरोकार थे हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका बहुत ज्यादा जोर रहता था वे हिंदुओं के देवता भगवान कृष्ण को अल्लाह का ही एक पैगंबर मानते थे और मथुरा अक्सर जाया करते थे उन्होंने एक जगह लिखा है हसरत की हो कबूल मथुरा में हाजरी हसरत की हो कबूल मथुरा में हाजरी आसिकों पे सुना है उनका कर्म है आज तो इस तरह हसरत मोहानी कृष्ण की जमीन मथुरा में भी हाजरी लगाया करते थे आज के हिंदुस्तान में जब हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत की राजनीति हो रही है और नफरत की आग पर सियासत की रोटियां पकाई जा रही है तब हसरत मोहानी को याद करना बहुत जरूरी है हसरत मोहानी जैसा मैंने कहा एक बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने इनकलाबी गीतों के अलावा रोमानियत वाले गीत भी लिखे उनकी एक गजल गुलाम अली की आवाज में बहुत मकबूल हुई है आपने भी सुनी होगी चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है महाना याद है हमको अब तक आश पिकाओ समान याद है चुके चुके जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ हिंदुस्तान का तकसीम हुआ तो हसरत मोहानी ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और वे हिंदुस्तान में ही रह गए हिंदुस्तान में उनकी इतनी इज्जत थी कि उन्हें संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का मेंबर चुना गया हसरत मोहानी इतने सादगी पसंद थे कि उनकी अपनी कोई मोटर कार नहीं थी और वे तांगा पर बैठकर ही संसद जाया करते थे लेकिन जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ तो हसरत मोहानी ने उसे जन विरोधी बताया और मसौदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया इसके बाद हसरत मोहानी कानपुर शहर में ही रहने लगे 13 मई सन उन्नीस को मौलाना हसरत मोहानी का इंतकाल हो गया हसरत मोहानी के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्रावास यानी हॉस्टल का नाम उनके नाम पर रखा है कानपुर के पास बिठूर म्यूजियम में एक पूरी गैलरी मौलाना हसरत मोहानी को समर्पित की गई है और पाकिस्तानी शहर कराची में एक मुख्य सड़क का नाम हसरत मोहानी मार्ग रखा गया है तो मौलाना हसरत मोहानी को क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर हूंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए है नमस्कार किस्से क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान